पुराणम् पुराणम् जहाति दुर्दर्श गूढ़ गुहां गौरेगा क्या देखेंगे तृतीय प्रश्न प्रतिवक्ति तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हैं चिकित्सा मनुष्य तो अब आचार्य यम तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हैं तम दूरदर्शन इत्यादि दो मंत्रों के द्वारा बारहवें और तेरहवें मंत्रों के द्वारा उत्तर देते हैं देखो तम दूरदर्शन गूढ़ गुहायि गौरे पुराण अध्यात्मगाधिगमें दें मीर हर्षशोकती धीर दूरदर्शन गूढ़ गुहाय गुहाय गौरे पुराण तम दें मत्वा मर्षोको जहाते देखिए जी ढीरा कर्थ है कि बुद्धिमान मतलब यहाँ मुमुक्षु मोक्ष विषय बुद्धि वाला बुद्धिमान मोक्ष विषय बुद्धि वाला साथ मुमुक्षु पुरुष से मुमुक् मनुष्य दूरदर्शन कठिनाई से जानने योग्य दे। देखेंगे यहाँ पर जो देवम पद आया है ना तो सभी देवम के विशेषण है देवम करते परमात्मा नम परमात्मा कैसा है दुर्दर्श है कठिनता से समझ में आने योग्य गुधम कर्थ थे तिरोहित गुडम का क्या तिरोहित्री किस से तुरोहित अविद्या से तुरोहित अविद्या से तिरोहित है तो बताया था ना तिरोहित कौन होता है जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान है ना जीवात्मा स्वरूप भी तुरोहित नहीं है जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान तुरोहित है ना तो जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान पुरोहित होने से वो परमात्मा का वो हाँ जीवात्मा का धर्म बोध ज्ञान तुरोहित होने से वो परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता है ना तो परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता है जीवात्मा इसलिए क्या बोल दिया गया जीवात्मा तुरोहित है परमात्मा तो धर्म बोध ज्ञान का अनुभव नहीं कर परमात्मा जीव क्या जीव परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता है इसलिए क्या बोल दिया जीवात्मा को तुरोहित बोल दिया और तुरोहित जीवात्मा है या उसका धर्म बोध ज्ञान है हाँ और फिर उसको तुरोहित क्यों कह दिया क्योंकि क्यों वो परमात्मा का अनुभव नहीं, नहीं कर पाता उपचार से यहाँ पर जीव को तुरोहित नहीं, ने नहीं, ने नहीं को अरे भैया मैं गलत देखो मैं ही गलत बोल रहा हूँ आज मैं भूम से बोल रहा हूँ देखिए यहाँ पर क्या पाठ है अपना ये गुण हम करते तुरोहित हमोहित तो जीवात्मा का हरभूत ज्ञान तुरोहित है ोहित होने से वो परमात्मा स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता है इसलिए परमात्मा स्वरूप को यहाँ तुरोहित दिया ठीक है तुरोहित तो जीवात्मा अब का धर्मभूत ज्ञान है और वो परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता इसलिए परमात्मा को क्या कह दिया तुरोहित जैसे कोई अपने सामने अपनी आँख पे पर्दा लगा ले और बोले की सूर्य तुरोहित हो गया तो त्रोहित कौन है वहाँ पर अपनी आँख की तुरोहित है ना तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ता इसलिए कोई कहे सूर्य त्रोहित हो रहा है उसी दृष्टि से है तो दूरदर्शन गुट हम गुट करते कर्त है तिरोहित है अनुप्रविष्टम में अनुप्रविष्ट है सभी में अनुप्रविष्ट तथ देव अनुप्रविशत परमात्मा चेतना चेतन जगत की रचना करके उनमें अनुप्रवेश कर गया तो परमात्मा सब में अनुप्रविष्ट है अनुकर्थ होता है पश्चात पश्चात का मतलब क्या है कि जीवात्मा के अंतर्यामी रूप से यही मतलब है जीवात्मा के अंतर्यामी की देखो जब भगवान सृष्टि करते हैं तो जीवात्मा इस सभी जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं चाहे पर्वत हो नदी हो वन हो मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो सब में कोई ना कोई जीवात्मा है सब में कोई ना कोई क्या है जीवात्मा। और जीवात्मा के द्वारा उसमें क्या है है ना जीवात्मा सब में है और जीवात्मा में कौन है परमात्मा है तो जीवात्मा के द्वारा परमात्मा सब में है ना तो परमात्मा सब में अनुप्रविष्ट है किस रूप से जीवात्मा के अंतरिया सबिष्ट है तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अनुप्रविष्ट का सभी में अनुप्रविष्ट है अनुप्रिश्ट। इतना ध्यान देना ठीक है अंतरयामी रूप से प्रविष्ट है परमात्मा तो का अनुप्रवेश सभी में है तो लगाइए यहाँ पर अनुप्रविष्ट का अर्थ है की सभी में अनुप्रविष्ट गुहाम का अर्थ हृदय रूप गुहा में स्थित परमात्मा ध्यान की सुविधा के लिए कहाँ स्थित है हृदय रूप गुहा में स्थित है सर्व व्यापक परमात्मा ध्यान की सुविधा के लिए हृदय में भी स्थित है और गौरे का अर्थ है कि आत्मा के अंतर्यामी आत्मा के हृदय रूप वहाँ और वो कैसे है परमात्मा आत्मा के अंतर्यामी है अंतरयामी मतलब अंदर रहकर शासन करने वाले नियम करने वाले पुराणम करनादि अनादि अनादि कौन तम देवम उस परमात्मा का उस निरस्त दीप्तिमान परमात्मा का अध्यात्म योग अधिगम कर ज्ञान योग रूप साधन से आत्मज्ञान रूप साधन से मत्वाकर्थ है आत्मज्ञान रूप साधन से और मत्वा करते करके साक्षात्कार करके आत्मज्ञान रूप साधन से किसका साक्षात्कार करके देवम था ना पहले देवम के सब विशेषण से दुर्दशा आती की ऐसे परमात्मा का आत्मज्ञान रूप साधन से साक्षात्कार करके साक्षात्कार करके कही अथवा कही ये उपासना करके ध्यान करके साक्षात्कार करके तो साक्षात्कार आत्मी उपासना होती है ना तो ध्यान देना की ब्रह्मोपासना के पहले ब्रह्म ज्ञान के पहले क्या होता है ब्रह्म ज्ञान के पहले ब्रह्म विद्या के पहले आत्म साक्षात्कार होता है ना आत्म ज्ञान पहले फिर ब्रह्म ज्ञान पहले आत्म ज्ञान फिर परमात्म ज्ञान इसलिए कहा गया अध्यात्म योगा आत्म रूप साधन से और परमात्मा का साक्षात्कार करके परमात्मा की उपासना करके हर शोक हर शोक को छोड़ देते ठीक है अब भाष्य सारे लगाएंगे की जो दूरदर्शन कहा है क्यों दुर्दर्शन करते वह योन रीतिया दृष्टुम असक्य हम या वह जो बहुत लोगों के द्वारा सुनने को भी सुलभ नहीं है जब सुनी नहीं सकते सुनने के लिए सुलभ नहीं तो जान पाएंगे क्या उत्तर इस प्रकार इस प्रकार कही रीति से जानने में असक्य इस प्रकार कही रीति से जानने में असक्य गुनम करतेरोधायक अर्थ करत होता है है धान करने वाली या छादन करने वाली तो कर्म रूप अविद्या से तिरोहित कर्मरूप अविद्या सेरोहित परमात्म स्वरूप है तो तो ध्यान देना तिरोहित परमात्म स्वरूप वास्तव होता है क्या नहीं होता है ना तिरोहित कहा जाता है उपचार से है ना मतलब धर्मभूत ज्ञान आवृत है तो उससे धर्मभूत ज्ञान के आवृत होने से जीवात्मा क्या है ना तो धर्मभूत ज्ञान के आवृत होने से आत्मा ना तो अपना पाती नो कर पाती है तो कहीं जब अपना अनुभव नहीं कर पाती इसलिए क्या देखते रहते हैं कि आत्मा तो रोहित है विद्या कर्मरूपिद्या परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाती है तो क्या कहते हैं परमात्मा चुरोहित है पर्मात्मा पर्मात्मा थे, थे। तो उपचार से कहा जाता है तो तिरोधायक कर्मरूप विद्या से चुरोहित है किस शब्द का हो गया गुधम हो गया अनुप्रविष्टम करते हैं स्वर्गूतानुप्रविष्टम के सभी प्राणियों में अनुप्रविष्ट है सभी प्राणियों में करते हृदय अनप्ट गुआम करनादिम की करते वो अनादि है कौन वो देव परमात्मा अध्यात्म योगा प्रति चेत चित्त को विष्णो से हटा कर आत्मनी समावधानम समाधानम है ना हुआ है उसमें समावाधान अच्छा तो आपकी पाठ ठीक है इसमें समाधानम लिखा है आपने क्या लिखा है दानम। वो दानम। तो वो पाठ सही आपका, तो आपका है आपका समावधानम होना चाहिए हम्म हम्म पाठ आपका शुद्ध है समावाधानव में चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में एकाग्र करना या आत्मा में लगाना अध्यात्म युग कहलाता है चित्त जो विभिन्न प्रकार के शब्द स्पर्श रूप में सुगंध विषयों में जाता है उसको उन विषयों से हटाकर आत्मा में लगाने को क्या कहते हैं अध्यात्म अध्यात अध्यात अध्यात अध्यात योग अध्यात कहते हैं है न्यात्म योग कहते हैं तो इसको देखो यह वाग मनशी प्राज्ञा यदा पंचाउ से संत्य ज्ञान मनसा इत्यादि के द्वारा वक्ष कौन अध्यात्म योग कौन अध्यात्म हाँ इत्यादि के द्वारा वक्षमाण है मतलब आगे कहा जाने वाला है कौन अध्यात्म योग योग अध्यात्म समझे अब तृतीय तत्पुरुष माप्त बताते हैं अध्यात्म बल्कि बहुबरी कर्त रहे अध्यात्म योगेन यह अधिगम बहुव्री हो गया है ना अध्यात्म योग से जो अधिगम होता है अध्यात्म योग से जो अधिगम होता है मतलब अध्यात्म योग से जो ज्ञात होता है जो ग्यात होता ग्यात होता है। तो अध्यात्म योग से क्या ज्ञात होता है नहीं एक अच्छा अध्यात्म ज्ञान से अधिगम्य करते देखो पदाया तद अक्षरम अधिगम्य थे यही नहीं तो मुंडक में आएगा वो तो वो तो, तो मुंडक में आएगा इसमें क्या पाठ है अध्यात्म योग अधिगम है ना अच्छा ठीक है गोबरी समास हो गया तेन कर से क्या हुआ अध्यात्म योग अध्यात्म योग से जो अधिगम होता है अधिगम मतलब ज्ञात अच्छा ज्ञात करना नहीं ज्ञात भी नहीं होगा अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है अधिगम कर ज्ञान कर लो अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है उसे क्या कहेंगे अध्यात्म योग योगाधिगम तो अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है उसे कहेंगे अध्यात्म योग अधिगम अध्यात्म योग क्या है विषयों से मन को हटाकर आत्मा में लगाना अध्यात्म योग है उससे जो ज्ञान होता है तो मतलब विषयों को मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना अध्यात्म योग है ना और उससे क्या होगा आत्मा का ज्ञान होगा है, है ना मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाने से जो ज्ञान होगा उसे कहेंगे अध्यात्म योगा अधिगम तो उससे क्या ज्ञान होगा आत्मा का तो इस प्रकार अध्यात्म योगा अधिगम का क्या हो गया आत्म ज्ञान या जीवात्म ज्ञान है ना तो जीवात्म ज्ञान पहले चाहिए फिर क्या होगा परमात्म ज्ञान होगा तो फिर देखेंगे तो परमात्म ज्ञान में हेतु क्या बन गया जीवात्मा की आत्म ज्ञान के परमात्मा ज्ञान अध्यात्म अभी अभी देखते हैं है ना इसके अभी अभी देखते हैं अभी देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि आत्मज्ञान हो गया ना हेतु है आत्म आत्मज्ञान रूप साधन से आत्मज्ञान रूप देव कर रहे परमात्मा की अध्यात्म ज्ञान रूप साधन से परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा की उपासना करके तो परमात्मा उपासना में आत्मज्ञान हेतु हो गया ना ध्यान <से Guy> करके ये अर्थ हुआ क्यों अर्थ हुआ क्योंकि जीवात्म ज्ञान से परमात्मा ज्ञान हेतु क्योंकि परमात्म ज्ञान का हेतु है जीवात्म ज्ञान तो परमात्म ज्ञान तो किसका होगा क्योंकि जीवात्म ज्ञान का परमात्म ज्ञान हेतुत्व या कही क्योंकि जीवात्म ज्ञान परमात्म ज्ञान में हेतु है इसलिए जीवात्म ज्ञान रूप साधन से आत्म ज्ञान रूप साधन से परमात्मा पर को ध्यान करके परमात्मा की भक्ति करके उपासना करके हर शो को जहाँ ही हर्ष शोक को छोड़ देता है हर सौ शोक को छोड़ देगा ध्यान करके तो अपरोक्षात्मक ध्यान होगा साक्षात्कारात्मक ध्यान होगा ना हर शोको हर्ष शोको को बताते हैं विषय लाभ लाभ प्रयुक्त हर्ष शोको विषय लाभ प्रयुक्त हर्ष और विषय अलाभ प्रयुक्त शोक विषय लाभ प्रयुक्त हर्ष मतलब विषय की प्राप्ति से क्या होता है हर्ष अनुकूल विषय की प्राप्ति से हर्ष होता है और अनुकूल विषय की प्राप्ति न होने से क्या होता है शोक होता है तो विषय के लाभ और न लाभ से होने वाले हर्ष और शोक को छोड़ देता है तो हर्ष शोक का Uh, कि निवृत्ति का साधन क्या हो गया आपका परमात्मा का और तो वो किससे होगा आत्मज्ञान रूप साधन से तो परमात्म ज्ञान में आत्मज्ञान हेतु है ऐसा अच्छा इस मुंडक मुंडकृति से भी ज्ञात होता है नहीं से ज्ञात होता है कठोर अब आप तो आप बता रहे थे ना मुनि आत्मा, आत्मा राम मुनि परमात्मा भक्ति करते आत्मा राम मतलब आत्मा का साक्षा करने वाली हाँ जी हुआ है न तेरे तेरे, करमारे। तेरे करमारे। अच्छा चलिए एक मतः आप्या सामोदते मोदनीय लब्वा विवृतम सदम नचकेत सं मन्ने लगाइए मर्त्या आप्ये एक सह मोद मोदी ही लब्वा विवृतम सदमा नचिकेत मन्नी अन्य देखेंगे नीचे पंक्ति में सह है मर्त्या ऊपर की पंक्ति में है ले लो सह मर्तृह मत एकवृ धर्म प्रवृह अणु एतम आप्य मोदी लब्दते मोदनीय लबदते नचिके संभृत मे सद में विवृतम ही मन्य सद में विवृतम ही मन्य लगाइए स मर्त्य मर्त्या मनुछ्ट मनुष्य वह मनुष्य पूर्व मंत्र में धीरा आया था ना तो ले लेना मर्त्य मर्त्या वो धीर मनुष्य धीर का अर्थ होता है धीर मनुष्य का अर्थ है यहाँ पर मुमुखु मनुष्य क्या हो जाएगा मुमुक्षु मनुष्य धीर की क्या अर्थ हो जाएगा सर्त्यार्थ होगा वह मुमुक्षु मनुष्य एतवा एक सर्वनाम का परामर्शक होता है तो पूर्व में पर.. परमात्मा का वर्णन आया है ना देव तो यहाँ भी एत से क्या ले लेनी? परमात्मा को सर्वनाम का परामर्शक होता है पूर्व मंथ में परमात्मा प्रतिपादित था, इसलिए कर हो जाएगा परमात्मा तो परमात्मा को करते, सुनकर कि परमात्मा का श्रवण करके परमात्मा का श्रवण करके धीरे मतलब मुमुक्षमुख मनुष्य परमात्मा का श्रवण करके परमात्मा कैसा आत्मा है तो आत्मा, आत्मा के अंतर्यामी तो परमात्मा का श्रवण करके कैसे आत्मा के अंतर्यामी परमात्मा का गुरु के उपदेश वेदांत वाक्यो द्वारा श्रवण करके है ना? गुरु के उपदेश से वेदांत वाक्यों द्वारा श्रवण करके श्रोतवाका श्रवण करके किसका श्रोत श्रवण करके परमात्मा नाम है ना कि परमात्मा का गुरु के उपदेश से वेदांत वाक्यों द्वारा श्रवण करके और संपरिग्रह का अर्थ हो जाएगा ज्ञान समित जान तो सम्यक जानना बाद में क्या है मनन निरिध्यासन करके कम परिग्री कर रहे मनन निरिध्यासन करके निरिध्यासन भी ध्यान देना पहले निरिध्यासन स्मरण भक्ति प्रेम प्रीति रूप होने पर निरिध्यासन का नाम भक्ति होता है ना तो निरिध्यासन पहले कैसा होता है परोक्ष और फिर कैसा हो जाता है अपरोक्ष हो जाता है ना है? कैसा होता है पहले वो जो है निरिध्यासन मतलब स्मरण है घर भक्ति है पहले परोक्ष होता है फिर चिंतन करते करते अप्रोक्ष हो जाता है तो सन से दोनों स्थितियां आई ना परोक्ष और अपरोक्ष दोनों समझ लेना कि करके और फिर ये जोड़ लेना प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर कर, प्रारब्ध कर्म के समाप्त धर्म्यम प्रम कर टिप्पणी में देखेंगे धर्म शब्द पूर्ण पाप रूप करुमात्र पर धर्म शब्द पूर्ण पाप रूप करुमात्र का बोधक है मूल में शब्द क्या है धर्म्यम धर्म्यम कर यहाँ पर धर्मेण साध्यम धर्मेण हाँ धर्मेण साध्य हम मतलब धर्मेर प्राप्त हम धर्म से प्राप्त तो धर्म से क्या लेना है पूर्ण पाप रूप कर्म तो धर्म क्या होगा धर्म से साध मतलब पूर्ण पाप रूप कर्म से साध प्राप्त पूर्ण पाप रूप कर्मो ऐसी साध्य क्या है शरीर इंद्रिय साध्य कर् प्राप्त पूर्ण पापरूप कर्मो ऐसी क्या प्राप्त है शरीर इंद्रिय यही प्राप्त है ना तो यहाँ पर धर्म अर्थ हो जाएगा की पुण पाप रूप कर्मो ऐसी प्राप्त होने वाला मतलब कर्मो ऐसी प्राप्त होने वाला कौन शरीर तो धर्मेम अर्थ हो गया कर्म कर्म से प्राप्त होने वाला शरीर आ, शरीर धर्मेम कर त्याग करके शरीर का त्याग करके शरीर का त्याग कब होगा प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर पहले तो उसने गुरु के मुख से वेदांत वाक्यों द्वारा परमात्मा का श्रमण किया फिर मनन ने निध्यासन किया सब काम हो गया ना और प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर धर्मम प्रवृढ़ कर्म से श्राध शरीर का त्याग करके कर्म से श्राध शरीर का फिर जोड़ लेना अर्चिरादी मार्ग से भगवत धाम जाकर अणुम एतम आपके अणुमकर्थ है क्या अर्थ है अनुयान ही तर क्यों अणु प्रमाणाया था ना अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा को आ गया है तो अणुमकर्थ हो जाएगा अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा अनुम की अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा को आपके कर्थ से प्राप्त करके कहा प्राप्त करना है अभी हाँ कहाँ पर प्राप्त करना है अर्चिराजी मार्ग से जाकर तो। थी? प्राप्त करके और विशिष्ट अपना आत्मस्वरूप अपहत पापतवादी से आविर्भ अपात मुक्तावस्था में अपात पापतवादी धर्मों का आविर्भाव होता है न तो मोदनियम कर थे की आविर्भूत हुए प्रकट हुए अपात पापतवादी से विशिष्ट अपने आत्मस्वरूप को लब्धा कर प्राप्त करके अपने आत्मस्वरूप को भूति में जाने पर क्या होता है भगवत दर्शन से वे आविर्भूत हो जाते हैं है? अब अपापतवादी धर्मों से विशिष्ट अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करके मुदनियम लब्धा कर मोदते अर्थ है की आनंद वाला होता है आनंद कैसा परमात्मा का नोरूप आनंद वाला होता है मोदते का क्या हुआ परमात्मा का नोरूपा देखना मोदनियम लब्धवा आविर्भूत अपात्मापादी से विशिष्ट अपने आत्म को पाकर करते कर परमात्मा का अनुभव रूप आनंद वाला होता है। ध्यान मुक्ति क्या है सकल बंधनों की निवृत्ति पूर्वक आविर्भूत हुए अपात्मापतवादी से विशिष्ट आत्मस्वरूप के द्वारा परमात्मा का अनुभव करना यह क्या है मुख्य है चलिए नचकेत सम्रतम बनने धर्मराज कहते हैं मैं नचकेतम मतलब नचकेता के लिए सदम का होता है धाम घर धाम सद्मानुसार अर्थ होगा ब्रह्मरूप धाम कि मैं नचकेता के लिए ब्रम रूप धाम विव्रतम विभ्रतम करते खुले हुए द्वार वाला खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ नचकेता के लिए खुले हुए द्वार वाला कौन है सदम करते ब्रह्म रूप धाम ब्रम रूप हाँ ब्रम रूप धाम कौन सा धाम मतलब ब्रह्म को लिए ही धाम शब्द का प्रयोग है मैं नचकेता के लिए ब्रह्मरूप धाम विव्रतम करते खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ मतलब प्राप्ति के योग्य मानता हूँ मैं नचकेता के लिए ब्रह्म रूप धाम खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ या प्राप्ति के योग्य ही मानता हूँ ब्रह्म रूप धाम खुले हुए द्वार वाला है मतलब उसमें उसमें प्रवेश नहीं सिर्फ देखा प्रवेश कर रहे ब्रम रूप धाम खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ मतलब ब्रह्म रूप धाम उस प्राप्ति के योग्य मानता हूँ प्राप्ति के योग्य मानता हूँ ऐसा अब ये देखिए पर देखिएख्या में देखो जो यहाँ पर अधिकारी है वो मुित पाणी होकर प्रणिपात आदि पूर्व प्रणाम करते क्या होता है गीता में न तरविद्दी प्रणपातेन परिप्रश्न सेवया उपये ज्ञान ज्ञानी न से, से तत्व तो देखना तरविद्दी मतलब उस परमात्मा को जानो कैसे जानो प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया पाठक्रमा दर्थक क्रमो या मालूम है ना तो पहले क्या करना है प्रणाम और फिर क्या करना है सेवा, सेवा। और फिर क्या करना है प्रश्न ये ध्यान रखना तो प्रणाम करके और कर सेवा करके और प्रश्न करके तो यही है ना गीतम बताया है प्रणपात सेवाया तब उसको जानो गीत ने पढ़ेंगे व्याख्या में प्रणपाद आदि पूर्वक आचार्य के मुख से परमाणु तत्व का श्रवण करके हो गया ना करके समिग्री अर्थ मन और दर्शन करके फिर क्या जो अध्यय होगा प्रारब्ध कर्म के अवसान काल में धर्मम परिवृति करम साध दे का त्याग करके धर्म कर्म से प्राप्त होने वाली दे और प्रवृत्ति का क्या अर्थ है त्याग करके कर्म से प्राप्त होने वाली दे का त्याग कर देता है प्रारंभ कर्म के समाप्त होने पर दे का त्याग कर देता है फिर क्या है इसके बाद अचिरादी मार्ग से अपराकृत लोग जा करके क्या करता है अणुमेतम आपके अणुमेतम आप करते हैं अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा को प्राप्त करके और अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा पहले बताया गया था कैसे अनुयान या केणु प्रमाणार्थ तो अपराकृत धाम्य परमात्मा को पाने से क्या होता है आत्मा केविर्भूत हो जाते हैं जो की बद्वास्था में त्रोहित हो गए थे इसको पहले व्याक्ष बताया गया था ना एक एक चीज में अच्छी अब देखना है तैतृपनिष्ठ उद्रित तैतृस रूपी सो स्नुत सर्वान कामान सा ब्रह्मणा विपस्ता सा करते ब्रह्म वेत्ता विपस्ता ब्रह्मणा सा सर्वान कामान ब्रह्म वेत्ता करते ब्रह्म वेत्ता कि विपक्षिता करते सर्वज्ञ ब्रह्मणा सा सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ सर्वान कामान अश्नु सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ सभी काम करते यहाँ पर कल्याणकार गुण सर्वज्ञ ब्रम के साथ उसके कल्याणकारक गुण कौन आपात पाप मत सत्य संकल्प तो दया वस्तु आदि कि सर्वज्ञ ब्रम्ह के साथ उनके कल्याणकारक गुणों का अनुभव करता है साथ है ना जीपीता ब्रह्मणा सर्वज्ञ ब्रम्ह के साथ कल्याणकारक गुणों का अनुभव करता है मतलब ब्रह्म का अनुभव करता है और साथ में गुणों का भी अनुभव करता है साथ में अनुभव करता है अब देखिए यहाँ पर तो अभी देखिए यहाँ पर कोई पंक्ति वही है मंत्र के बाद में प्रकृति के बंधन से सर्वथा बिंदु होकर मिला जब त्रिपाद भी होती गया ना तो प्रकृति के बंधन से सर्वथा बिंदु होकर आविर्भूत अपहतवादी गुणों से विशिष्ट कौन होगी आत्मा और आत्मा का ब्राह्मण वो करना ब्राह्मण वो कौन करेगी कैसी कैसी आत्मा ठीक है तो ये ऐसी आत्मा का ब्रह्मांड वो करना ही क्या है आपका मोक्ष अच्छा जी अब देखना प्री देखिए ज्ञान होता है ना कभी अनुकूल वस्तु का ज्ञान होता है कभी प्रतिकूल वस्तु का ज्ञान होता है दोनों प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होता है उसमें ज्ञान अनुकूल ज्ञान कौन लगता है आपको अनुकूल वस्तु का ज्ञान अनुकूल होता है अब प्रतिकूल वस्तु का ज्ञान हाँ मतलब ज्ञान देना की अपनी प्री वस्तु का ज्ञान प्रीति रूप होता है प्रीति रूप मतलब सुखरू अनुकूल वस्तु का ज्ञान प्रीति रूप होता है और प्रतिकूल वस्तु का ज्ञान रूप होता है अच्छा अब परमात्मा निरस्त प्रीति रूप है परमात्मा प्रीति रूप प्रीति रूप या आनंद रूप है तो परमात्मा निरस्त आनंद रूप है इसलिए परमात्मा का अनुभव भी कैसा हो जाएगा निश्चय आनंद रूप होगा तो अब देखो फिर क्या अर्थ हो जाएगा इसका मोदनियम लवो देते मोदनियम लव्वा मोदे की आविर्भूत हुए आपातवादी से विशिष्ट अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करके ये किस अर्थ हो गया मोद नियम लबागा आविर्भूत हुए अप आत्मा से अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करके मोदे का अर्थ है ब्रह्मांड ब्रह्मांडरूप आनंद वाला होता है ब्रह्मांड आनंद वाला होता है ठीक है तो मोक्ष स्वरूप के बारे में बता रहे हैं अब देखना की मैं नचकेत करते नचकेता के लिए ब्रह्मरूप धाम दृप करते खुले हुए द्वार वाला मतलब ही खुले हुए द्वार वाला ही मानता हूँ मतलब उसकी प्राप्ति के योग ही मानता हूँ किसके लिए प्राप्ति किसकी प्राप्ति के योग नक्षता की नक्षता की प्राप्ति योग्य मानता हूँ ब्रह्म रूप धाम खुले हुए दरवाजा में जैसे रुकावट नहीं है ना ऐसे ब्रह्म रूप धाम को तो, मतलब इसके लिए मैं प्राप्त करने योग्य मानता हूँ मतलब नक्षियता उसको पालेगा तःृह मत्य प्रब्री धर्म्यम अणुमेंप्य सं मोदते मोदनी विभृत सद्म नचिकेत सामोदते संबंध एकुवा संपरीगृह मतृह धर्म्यम अणु एतम सह नचिकेतसम लगाओ जी, पहले किसका करेंगे सह फिर मर्त दूसरी पंक्ति से प्रथम पंक्ति से मरता चलिए सह मर्त्यतु समीह धर्मम है, है अणुम एतम आपवे मोदते मोदनियम लबके सदम विवृतम ही मन विवृतम ही लगाइए तो क्या अर्थ हो जाएगा तो, कौन मुमुक्षु मनुष्य मुमुक्षु एतवा एक पूर्व का परामर्श है पूर्व में परमात्मा आया था नहीं। नहीं। कि आत्मा के अंतरात्मा परमात्मा का स्मरण करके यमुक्षु गुरु के उपदेश से आत्मा के अंतर्यामी परमात्मा का श्रमण करके तम परिग्रह उसे मनन निर्देश उसका मनन निर्देशन करके मन निर्दयासन करूगी और फिर क्या होगा कि मनन निर्दासन कर लिया और प्रारब्ध की समाप्ति जब तक है तब तक दे रहेगा और प्रारब्ध की समाप्ति काल में दे को छोड़ करके है न धर्मम के अर्थ हो जाएगा दे कर्म से साध्य दे और प्रोड़ करके कर्म से साध को छोड़ करके और फिर जब मनन ध्यान सब कर चुका है तो देव को छोड़कर अर्चिरादि से भगवत धाम जाकर अणुमेतम तो अणुम, पे अणुम में अत्यंत सूक्ष्म में एतम कर से परमात्मा नाम एतरनाम पूर्व का बोधा के पूर्व में परमात्मा, परमात्मा प्रसन्न चल रहा है ना तो अणु भी उसी को कह रहा है और अनियान ये तर्क अणु प्रमाणात् भी अणु कहा गया था कि अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा को पा प्राप्त करके तो परमात्मा को प्राप्त करके है ठीक है जब वहाँ तो त्रिपाद विभूति जाकर परमात्मा को प्राप्त करता है त्रिपाद विभूति में जाकर परमात्मा को प्राप्त करने से क्या होता है उसके तो गुणों का त्रिपाद तो विभूति में जाकर अब देखना ये मोदनियम लब की अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा को प्राप्त करके त्रिपाद विठी में प्राप्त किया है ना मोदनियम लब मोदनियम करते आविर्भूत आविर्भूत गुणाष्टक आविर्भूत गुणाष्टक गुणाष्टक आविर्भूत गुणाष्टक का गुणाष्टक विशिष्टम स्वात्म स्वरूप ये मोद नियम कर आविर्भूत हुए गुणाष्टक से विशिष्ट आत्मस्वरूप को प्राप्त करके मोदनियम करते हैं गुणाष्टक आत्मस्वरूप को लबाकर ऐसी प्राप्त करके मोदे करते हैं ब्रह्मांवरूप आनंद वाला होता है ब्रह्मांव रूप आनंद रूप जब ब्रह्म आनंद रूप है तो उसका अनुभव भी कैसा होगा हाँ क्योंकि प्री वस्तु का ज्ञान भी प्रीति रूप होता है है ना? चलिए कि मतलब सुख रूप हाँ बताती कि ब्रह्म अपार पापमत्व आदि से विशिष्ट आत्म रूप को प्राप्त करके ब्रह्मांड वो रूप आनंद वाला होता है मतलब आत्मा को पा कर अपारत्व से विशिष्ट आत्मा को प्राप्त करने पर क्या होगा करेगा वो आनंद ब्रह्मांड वो क्या करेगा हाँ तो ब्रह्मांड करने पर वो हो नहीं पहले परम... देखो कृपादी जाकर परमात्मा का वहाँ साक्षात्कार किया तो गुणों का आविर्भाव हो गया आविर्भाव होकर फिर करता क्या रहेगा हाँ। तो रहेगाष्ट से विशिष्ट होकर के वो ब्रह्मांड वो रूप आनंद वाला होता है फिर बाद में आनंद किम रूप है ब्रह्मांड नौ रूप ही ब्रह्मांड नौ रूप ही उसका आनंद है तो जो ब्रह्मांड वो बाद में है ना तो ये भी एक प्रकार की अप्रोक्षा भक्ति है अच्छा हल रूपा कि ब्रह्मान वो रूप आनंद वाला आनंद वाला होता है मैं नचकेत मैं नचकेता के लिए ब्रह्म रूप धाम सद्म अर्थ है खुले हुए द्वार वाला मन्ने अर्थ है मानता हूँ ब्रह्म रूप धाम खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ मतलब ब्रह्म रूप धाम को तो पाने का अधिकारी मानता हूँ देखेंगे ये तत्वा संपर्क ही मर्त्या ये हाथ में तत्त्व हम आत्म तत्त्व कर थे परमात्म तत्व परमात्म तत्व को सुनकर गुरु के उपदेश से सुनकर है गुरु के उपदेश से वेदांत वाक्यों द्वारा सुनकर करके मन करम कर, कर आदिकम का क्या था निर्ध्यासन मनन निर्ध्यासन करके यह अर्थ हुआ संपरिग्रह पद का प्रम्यम धर्म्यम करते धर्म धर्म का क्या है कर्म कर्म का क्या है धर्म कर धर्म साध्यम और कर्म से साध्य तो यहाँ पर धर्म शया था ना की पूर्ण कर्म का पाच्य केवल धर्म का केवल पाप का मतलब केवल पूर्ण का वाचक नहीं है बल्कि दोनों का वाचक है दोनों का वाचक तो अब देखना करते कर्म साध्यम कर्म से साध्य आदि से इंद्री तो शरीर आदी आदी सिंद्री। कहने से इंद्री का ग्रहण हो जाता है ना इसलिए केवल शरीर ले लेते हैं प्रिवृी कर्थ पृथकृत अर्थात परितज से साध्य शरीर को छोड़कर अणुम ए तम आप पे अणुम है यह में एतम का स्वात्म स्वरूप अपने स्वरूप को प्राप्त करके नहीं, नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट कर्म से छोड़ कर अरुण करतेम करते हैं परमात्मा न और परमात्मा को प्राप्त करके कर एतम एक कर स्वात्तम मतलब अपनी आत्मा जीवात्मा का भी आत्मा कौन है परमात्मा पता है स्वात्भूत कौन है परमात्मा स्वात्भूत कौन है परमात्मा ही है स्व का आत्मा है या तो से स्वा, क्या होता है आत्मा आत्मी ज्ञाती और धन तो आप... स्वस्थ आत्मा हाँ अपना आत्मा आत्मा तो... से क्या होता है देखो मतलब करना मत करो है ना so स्वस्थ आत्मा अब से आत्मी भी होता है ना मतलब अपना अपना भी आत्मा तो अपना आत्मा भी परमात्मा हो जाएगा आत्मी लेंगे तब भी यदि आत्मी लेंगे तो उस कर्म धारे करना पड़ेगा नहीं, नहीं समझे? स्वाकर्त आत्मी करते हैं तो कौन सा समाज करेंगे कर्मधारे कर्म आत्मी। आत्मा आत्मी ज्ञाति ढंग स्वाकर्त आत्मी ले करेंगे तो कर्म करेंगे समाज और स्वाकर्थ आत्मा करेंगे तो आत्माकार आत्मा तो फिर क्या होगा ष्ठी करेंगे बातेंगे आप स्वागर्त आत्मा है तो ष्ठी तत्पुरुष समाज स्वाकर्थ आत्मी है तो कर्मधारे समाज की अपनी आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है अपनी आत्मा का साक्षात्कार करके आत्मा खोद अपना परमात्मा परमात्मा, परमात्मा ही सबका आत्मा है चलिए कि मोने के कारण चक्षु आदि का मोने के अर्थ ए... लगाइए सूक्ष्म होने के कारण चक्षु आदि का अभिषेय अणियान यर्कम इस प्रकार से निर्दिष्ट परमात्मा को देश विशेष में प्राप्त करके एक मिनट अणुम का अर्थ परमात्मा नम अड़ुम का क्या है क्यों? सूक्ष्म एक मिनट। ऐसा ऐसा अड़ुम का अर्थ लगाइए सूक्ष्म होने के कारण अणियान ही तर्कम इस प्रकार निर्दिष्ट चक्षु आदि का अभिषेक फर्मात्मा क्या क्ष्म होने के कारण अणियान ये तर्कम इस प्रकार निर्देश या इस प्रकार का परमात्मा के देना जो चक्षु का विषय होगा वो अणु वो सूक्ष्म होगा की स्थूल होगा जो च, जो चक्षु का विषय होगा स्थूल होगा होगा है ना तो यहाँ पर ध्यान देना अणुम कर से चक्षुरादि गोचरम ये कहते हैं चक्षुवादी का विषय और अनियान ये तर्कियम इस प्रकार कहा गया लगाइए अणुम का अर्थ है सूक्ष्म होने के कारण अणियान ये तर्कम इस प्रकार कहा गया चक्षु आदि की अभिषेक परमात्मा को और प्राप्ति का अर्थ है की प्राप्त करके कहां? देश में प्राप्त करके सहमुत सहमोदी लब्धवा सर्थ विद्वान विद्वान कर जो वही उपासक या धीर व्यक्ति आ रहा है ना प्रसंग आपका विद्वान व उपासक मोदनियम लब्धवा मोद नियम करो आगे की आए स्वस्वरूपम मोदनियम को क्या है स्वस्थ रूप हाँ स्वस्व रूपम यहाँ स्वस्वरूपम ने स्वास्थ्य अपना स्वरूप यहाँ पर स्वच्छ अपना स्वरूप वही है अभी अभिन्न चलिए ष्ठी यदि कोई कहना चाहे तो औपचारिक होगी मदनियम करते है प्रीति विषयम स्वरूप औपचारिक प्रयोग स्वरूप अपना औपचारिक प्रयोग है ना इसे अब वो जो स्वस्थ स्वस्थ स्वरूप हम स्वरूप के लिए करेंगे तो औपचारिक प्रयोग होता है अब देखना तो स्वास्थ्य ठीक है कर्म नरे कर लो है ना ये, ये है कि परमात्मा यह स्वास्थ्य कैसा स्वरूप अपात पापतवादी तुण गुणास्तक से विशिष्ट स्वास्थ्य स्वरूप मोद नियम कर अपात पापतवादी पाप गुणास्तक से विशिष्ट अपना स्वरूप और वो अपना स्वरूप कैसा है प्रीति विषय प्रीति का विषय अब ध्यान देना की आनंद अपना आत्मा भी आनंद रूप है या अपना आत्मा भी प्रीति रूप है mm -hmm. अपना आत्मा भी आनंद रूप है या प्रीति रूप है तो अपनी आत्मा का ज्ञान भी कैसा होगा प्रीति रूप प्रीति रूप ज्ञान का विषय कौन होगा भाई रूप mm -hmm. विश्वास रूप भी होगा प्रीति mm भी विषय अपनी आत्मा भी प्रीति रूप है या आनंद रूप है तो अपनी आत्मा का ज्ञान कैसा होगा प्रीति रूप होगा तो प्रीति विषय करते प्रीति का विषय या प्रीति रूप ज्ञान का विषय प्रीति रूप ज्ञान का विषय कौन होगा अपना आत्मा लग गया प्रीति रूप ज्ञान का विषय हुआ स्वस्वरूप वो कैसा अब आत्माप्रदी गुणास्तक स्वस्व रूप को लब प्राप्त करके करते आनंदी भगवती मतलब अब देखो ये जो अर्थ किया था ना देश विशेष में प्राप्त करके श्रवण करके मन निर्सन करके और इस कर्मकृत शरीर को छोड़ करके कर्म से साध शरीर को छोड़ करके और देश विशेष में जा करके निरस्त सूक्ष्म परमात्मा का साक्षात्कार करके तो देश विशेष में जाना किस साधारण पर कहते हैं तो बताते हैं ऐसा संप्रसादो अस्मत शरीर आय परम ज्योतिपद स्वयं रूपेण थे ऐसा संप्रसाद आकर था ये आत्मा ये सम्यक प्रसन्न साक्षात्कार की हुई आत्मा को क्या कहते हैं संप्रसाद।, संप्रसाद है न साक्षात्कार जिस आत्मा ने कर लिया उसे क्या कहेंगे सम्प्रसाद सम्यक प्रसन्न रहने वाली प्रसन्नता उसके कारण यहाँ है ना। या आत्मा शरीर शरीरा समुथा इस शरीर से निकलकर इस शरीर से निकलकर हाँ इस शरीर से निकलकर चरम शरीर से निकलकर या आत्मा इस कर्म कृषि शरीर से निकलकर और परम ज्योति कर्थ है त्रिपादूति परम ब्रह्म देश विशेष में स्थित परम ब्रह्म यह आत्मा इस कर्म कृषि शरीर से निकल त्रिपाद विभूति में जाकर परम ज्योति को प्राप्त करके परम ज्योति का क्या रहे? परमात्मा त्रिपाद विभूति से परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं रूप अभिनिस्पित अपने रूप से युक्त होता है या अपने रूप से प्रकाशित होता है अपने अपना रूप कौन अपात पापमतवादी है ना आपात पापवादी गुणाष्टक से विशिष्ट अपने रूप से प्रकाशित होता है अपने रूप से युक्त तो होता तो तो है मतलब तो अपात पापमतवादी गुणाष्टक से विशिष्ट अपने रूप से युक्त होता है तो कब परमजो की है ना? है नृपाद परमात्मा को पाकर कर अपात्मा पत्थी गुणों से युक्त होकर रहता है सह करते हुए तत्र करते भगवत नाम में परेती अच्छा जक्षत करते हंसते हुए कीड़न करतेड़ा खेलते हुए रमवाड़ा करते है कि संचरण करते हुए है ना संचरण करते हुए और पर आनंद अनुभव करता है परेत का क्या अर्थ है आनंद हाँ तत्र का है कि यहाँ पर भगवत धाम में या मुक्ता मुक्त होने पर वह मुक्त होने पर जक्षत हंसते हुए क्रीडा करते हुए संचरण करते हुए सब भगवत धाम में करते हुए करते आनंदित होता है या ब्रह्मांवरूप आनंद वाला होता है इस श्रुति के अर्थ का यहाँ अनुसंधान करना चाहिए इस श्रुति के अर्थ का यहाँ विचार करना चाहिए तो स्वयं रूप में थे कब का गया परम ज्योति सम्पद्र परम ब्रह्म को पाकर तो इसी प्रकार मोदनियम कर्थ किया था ना सोसुभम लब दुआ तो कब इसीलिए पहले अर्थ किया था अणु आप था कि देश्रीश, प्राप्त है ना, तो तो परमात्मा तो इस प्रकार नचकेता के प्रश्न कर का उत्तर कहकर इस प्रकार नचकेता के प्रश्न का उत्तर कहकर नचकेता को नचके तो मोक्ष तो के योग्य होने से नचकेता की प्रशंसा करते तो हैं मोक्षार्यत होने से मतलब मोक्ष की योग्यता होने से नचकेता की हाँ नक्षता की प्रशंसा क्यों करते हैं मोक्ष की, की प्रशंसा की जाती है नचिकेत लगाइए नचकेत प्रति नचकेता के प्रति ब्रह्म रूपम सदम करते धाम नचकेता के प्रति अनचता के लिए ब्रह्म रूप धाम सदम कर धाम कौन सा धाम ब्रह्मरूप धाम विवृतम मनने कर विवृत द्वारा मनने खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ न के लिए ब्रह्मरूप धाम खुले हुए द्वार वाला मानता हूँ मतलब मतलब ब्रम रूप धाम में प्रवे वो प्रवेश कर सकता है तस्मा विषते ब्रह्मधाम यदि श्रुते है क्यूँकी आत्मा विशते ब्रह्मधाम ऐसी श्रुति है की तस् आत्मा उस ज्ञानी की आत्मा ब्रमर धाम में प्रवेश करती है ब्रम धाम में प्रवेश करती है ना ब्रह्म ब्रह्म को को पाती को? आ, तो उसकी आत्मस्यायता को भी ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म रूप धाम में प्रवेश कर सकता है मतलब ब्रह्म को पा सकता है ऐसा मानते हैं धर्मराज क्यों नहीं धर्मराजा हुआ ना नीड़ा है आ, है। अभी यहाँ जो प्रश्न परमात्म पर व्याख्यान किया गया है ना मंत्रों को मोदते मोदी का अनुरूप आनंद वाला होता है अणुमेतम आप इतना था ना इसमें की सूक्ष्म परमात्मा को पाकर निश्चय सूक्ष्म परमात्मा को ब्रह्म आनंद वाला होता है इसी बात आई ना न के लिए ब्रह्म रूप धाम खुले वेदवार वाला मानता हूँ ब्रह्मरूप धाम ब्रह्म किया गया hmm. बारहवें में क्या था देवो मतलब परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा का साक्षात्कार करके था था। किसके द्वारा आत्मज्ञान रूप आत्मज्ञान रूप साधन से hmm. आत्मज्ञान रूप परमात्मा का साक्षात्कार करके किस किसका साक्षात्कार करके परमात्मा का परमात्माकर्ष किया गया दुर्दर्शन गुडम अनुप्रविष्टम गुवायतम गौरेष्टम पुराणम इस प्रकार किसको बताया गया परमात्मा को बताया गया ना अच्छा और इसके पहले भी जो था ना कि क्रतो आनन्तम अभ्य पारम्भ सब कहा गया ना तो परमात्मा का ही प्रसंग चल रहा है अच्छा बात यह है कि सिद्धांति की मान्यता है कि यम उपदेश किसका करते हैं मुक्तात्मा स्वरूप के बारे में बताएंगे है ना और और और मतानुसार क्या था कि देश भिन्न आत्मा का उपदेश करते हैं कौन यमराज ठीक है ना एम्स रहते चिकित्सा की मरने पर यह आत्मा रहती है नहीं संक्रमता अर्थ है विशिष्टा अनुसार ही अर्थ है की चरमदेव योग होने पर या ब्रह्मांु रूप ये ब्रह्म चरमदेव योग होने पर ब्रह्मांड वो ब्रह्मानुभ हाँ ब्रह्मका वो करती है या नहीं है ब्रह्मकांड वो करने वाली होती है या नहीं ऐसा था ना विचार यहाँ पर तो यहाँ पर पूर्व पक्षी आएगा वो बोलेगा कि यहाँ पर भी जीवात्मा का ही प्रसंग माना जाए कहाँ जहाँ ब्रह्म किया गया है वहाँ भी तो अब लगाइए ननु ब्रह्मज्ञम देवम इडम विदित्वा इथ्य अर्थ है ब्रह्मज्ञम देवीडियम विदित्वा इडियम कर थे आराध्य और देवम कर थे ब्रह्म था ना ब्रह्म तो किया था क्या जीवा आत्मा से किया था ना ध्यान है ब्रह्म है ना ब्रह्मा जात मतलब आत्मा ब्रह्म है ना ब्रह्म से उत्पन्न होती है और ब्रह्म को जानती है इसलिए जीवात्मा को क्या कहा था ब्रह्म ब्रह्म यज्ञ तो ब्रह्म यज्ञ का अर्थ हो गया आत्मा ब्रह्म यज्ञ का अर्थ क्या हो गया और देवक अर्थ क्या है ब्रह्म देवकर्थ क्या है और ब्रह्म यज्ञ का क्या अर्थ है आत्मा और देवकर्थ है ब्रह्म तो शुभ प्रकाश का कारण ने यहाँ पर क्या अर्थ कर दिया था देवात्मक या ब्रह्मात्मक आत्मा आत्मात्मा क्या कर दिया था ब्रह्मात्मक आत्मा ऐसा का अर्थ किया था. तो जैसे यहाँ ब्रह्मात्मा का आत्मा अर्थ किया गया था कि आराध्य ब्रह्मात्मा आत्मा का साक्षात्कार करके तो पूर्व पक्षी का कहना है की यहाँ जो अध्यात्म योगा रिगमेन है ना तो यहाँ भी ऐसा ही कर लो देव का अर्थ क्या करना चाहिए यहाँ पर ब्रह्मत्मा का आत्मा क्या करना चाहिए आत्मा तो आत्मज्ञान रूप साधन से ब्रह्मात्मा का आत्मा का साक्षात्कार करके क्या आत्मज्ञान रूप द्यायां द्यायां साधन से आत्मा का बात है इसमें ऐसा कौन कह रहा है पूर्व पक्षी कह रहा है लगाइए ननु ब्रह्म जज्ञ देवाजित इटि इटि अच्छा एक आर्थ है न ठीक है। इस इस के के के के साथ एकर्थ के लिए। इस के साथ एकर्थ के लिए, लिए। मतलब क्या है कि अध्यात्म योगा मत्वा और ब्रह्मज्ञम देवम ईडम विदिता का एक अर्थ होना चाहिए क्यों वहाँ विदित्वा यहाँ मत्वा एक ही बात है ना तो दोनों का एक अर्थ होना चाहिए ब्रह्म जग्ञम देवम इडम जित्वा इस प्रति के साथ एक अर्थ करने के लिए अद्त्त योगाधिगमेन देवम मत्वा यहाँ पर भी ब्रह्मात्मक जीव का ही प्रतिपादन हो किसका प्रतिपदन हो ब्रह्मात्मक ब्रह्मात्मक आत्मा का ही प्रतिपादन हो तो क्या अर्थ हो जाएगा आत्मज्ञान रूप साधन से ब्रह्मात्मक आत्मा का साक्षात्कार करके है यहाँ पर भी ब्रह्मत्मक आत्मा का ही प्रतिपादन हो और तथा चाह तथा और ऐसा होने से तम दूरदर्शन ये पूर्व खंड भी ये कौन ये बारहवीं मंत्र पूर्व खंड ना अध्यात्म योगा निगम हो गया उत्तरखंड और पूर्व खंड खंड क्या हुआ तम दूरदर्शन और वैसा होने से तम दूरदर्शन या पूर्व खंड भी आत्मपरक तो ही हो तो दुर्दर्श गुढ़ कौन होगा आत्मा ही होगा दूरदर्शन का क्या अर्थ होगा कि जानने में कठिन कठिन गुडम करोहित है अंतम करते वही सब में प्रविष्ट है और वही हृदय रूप गुहााम स्थित है और गौरेष्टम करते आत्मान तमी नहीं कर लेना सब में प्रविष्टत आत्मा नहीं होता है कौन परमात्मा को आत्मा सब में प्रविष्ट जो एक आत्मा ही मानते हैं तो एक आत्मा को सब में प्रविष्ट मानते है न वही सब कुछ है चलिए तथस्य और अस्तता और वैसा होने से तम इस प्रकार कहा गया पूर्व भी आत्मपरक ही हो जीव परा कर आत्मरा आत्मपरा मतलब आत्मबोध का ये खंड भी आत्मा का ही बोधक हो तथस अचात और वैसा होने से श्रवणाय बुबीर यो न लभ्या श्रवणाय बहुबीर यो या पूर्ण संदर्भ भी ये पूर्व संदर्भ था ना ये पूर्व संदर्भ भी प्रसुद्ध आत्मस्वरूप बोधक ही हो प्रसुद्ध आत्मस्वरूप कहाँ था ना यो श्रवणाय कि आत्मा बहुत लोगों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता है ये कितना मंत्र था संख्या सातवा कि जो आत्मस्वरूप बहुतों को सुनने के लिए भी सुलभ नहीं है जिसको सुनकर भी बहुत लोग नहीं जानते है और क्या था इसका वक्ता दुर्लभ है श्रोता दुर्लभ है साक्षात्कार करने वाला दुर्लभ है तो कहते हैं हाँ तथस्य और क्या तथा वैसा होने से गीता में था ना आश्चर्य आश्चर्य और तो आत्मस्वरूप को कहा गया है तो आत्मस्वरूप मतलब क्या है फिर बोलना आश्चर्य कशिद इसको कोई आश्चर्य के समान देखता है कैसे दिखता है कश्चिन एनम कोई एक आत्मा को आश्चर्य के समान ऐसा समझो आप कि जिस वस्तु को कभी ना देखा गया हो और बहुत देखने से बिल्कुल कौतूहल होता हो तो उसको व्यक्ति कैसा देखेगा आश्चर्य के समान कोई जादूगर को खेल देखते हैं ना आश्चर्य जैसा तो ऐसा कोई एक हजारों में कोई इसको आश्चर्य देखता है मतलब क्या मतलब उसको ठीक ठीक जानने वाला दुर्लभ है ठीक ठीक जानने वाला ठीक ठीक जानेगा तो आश्चर्य देना ही होगा उसको भी हाँ। अब देखना और होने से कस्ती आश्चर्य चैनम अन्य श्रुणोती श्रुता वेद नश्चित इस प्रकार ठीक है सुनकर भी नहीं और सुनकर भी इसको कोई नहीं जानता गीता कैसी है लगाइए आश्चर्य पश्चित कस्ती एनम षित करते कोई एनम का अर्थ आत्मस्वरूप कोई आत्मस्वरूप को आश्चर्य के समान देखता है बिल्कुल को आश्चर्य लगता है आश्चर्य बड़ आश्चर्य बड़ के समान कहता है सामान वस्तु के समान नहीं बल्कि आश्चर्य के समान अच्छे के समान आश्चर्य चाहम अन्य सुनोती और चाहे अन्य और अन्य व्यक्ति एनम करते आत्मस्वरूप को आश्चर्य के समान सुनता है किसके समान आश्चर्य के समान सुनेगा तो मन इधर उधर जाएगा और श्रो श्रुतवापी एनम वेद न चाह कश और चाह कशन श्रुतवापी कोई इसको सुन करके भी ना वेदे नहीं समझ पाता है, है? इस प्रकार पर आत्म विषयक कौन है गीता का बचन इस प्रकार पर शुद्ध आत्म विषयक गीता के वचन के साथ भी एक गीता के वचन पर आत्म आत्मस्वरूप विषयक क्या गीता वचन तो गीता वचन से भी एक अर्थ संभव हो जाता है गीता वचन से भी एक अर्थव मतलब क्या है कि कठोर में क्या मान लिया जाए कि यहाँ आत्मस्वरूप का प्रतिपादन मान लिया जाए तो गीता के साथ भी एक अर्थ हो जाएगा फिर गीता भी वही कह रही है अलग अलग अर्थ नहीं होंगे कहने का मतलब है यहाँ पर परमात्मा का प्रतिपादन ना माना जाए है ना आत्मा का प्रतिपादन माना जाए तो फिर देश अतिरिक्त आत्मा का प्रतिपादन माना जाए ऐसा मतलब है लगाइए गीता में आत्मा के लिए नहीं यही श्लोक आत्मा के संदर्भ में गीता का गीता का यह श्लोक आत्मा के संदर्भ में है गीता की स्थिति यह है कि प्रधानता पहले के छयाध्यायों में आत्मा का प्रतिपादन है है ना और अंतिम छह छयाध्यायों में आत्मा का प्रतिपादन है छह अध्यायों में परमात्मा का प्रतिपादन है छह छयाध्यायों में भक्ति का प्रतिपादन है ऐसी गीता की स्थिति है तीन तरीक है उसमें चलिए की परशुद्ध आत्म विषय के गीता के वचन से भी एक अर्थ संभव होता है उपदर्थ संभवती इसी चेत तक है शंका न मतलब ऐसा नहीं, नहीं कहना शंका होगी ना शंका के अनुसार यहाँ आत्मस्व का प्रसाद सिद्धांति कहता ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि ब्रह्म यज्ञ मंत्र था ना तो यह ब्रह्म यज्ञ का अर्थ क्या था ब्रम से उत्पन्न ब्रह्म को जानने वाला तो ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होगा क्या तो वहाँ पर जीव भी अर्थ करना पड़ेगा क्या अर्थ करना पड़ेगा तो फिर देव शब्द अर्थ देवात्मक करना पड़ेगा बात सुनी आती है तो यहाँ पर लगाइए ना मतलब ऐसा नहीं कहना चेतक शंका ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना ब्रह्म इस मंत्र में ब्रह्म जत्व है पाठ की ब्रह्म जत्व आपके पुस्तक है वैसे ब्रह्म जज्ञित्व जग, होना चाहिए क्या हाँ जग्य आया ना पहले देखो आप दोनों की पुस्तकों का पाठ सही नहीं है, नई का भी सही नहीं है मेलिकोटे भी सही है तो मिला मिलाने से ठीक हो जाएगा और मैं तुरपति वाला देख रहा हूँ पाठ इसमें शायद सही होगा कितनी संख्या तेरह माह तेरह मन से तो ट्यूं, तो न, तो है ना इस मंत्र में जत्रूप प्रक्रम रूप प्रक्रम सोते आरंभ आरंभ में में सुना गया मतलब जो मंत्र अपना चल रहा है ना अभी कौन सा मंत्र चल रहा है मोदी नियम ही इसके आरंभ में क्या आया है ब्रह्म पहले आया है ना ब्रह्म इस मंत्र में ब्रह्मजतरूप आरम्भ में सुना गया जीव का लिंग जीव का लिंग का अर्थ हो जाएगा जीव का बोधक चिन्ह जीव का बोधक तो जीव का बोधक लिंग क्या है उस मंत्र में बोलो ब्रम ब्रम ब्रम ब्रम कि की हम इस मंत्र में ब्रह्मजत्व क्या है जीव बोधक जीव लिंग हाँ ब्रह्मजत रूप आरम्भ में सुना गया ब्रह्मजत्व रूप लिंग के बल से ब्रह्मजत्व रूप ब्रह्म नहीं ब्रह्म जत रूप आरंभ में सुना गया आरंभ में क्या सुना गया जीव लेंगे जीवलिंग तो जीव बोधक लिंग के बल से जीव बोधक लिंग के दो बल दो से तो यहाँ पर फिर किसको लेना पड़ेगा आप जो है जीवात्मा को की परमात्मा को तब तो देव का कर क्या करना पड़ेगा कर चलिए बल से अव्वा की समाप्ति में देखेंगे देवम इत देवात्मकम इस अर्थ आश्रय एक मिनट नहीं नहीं वही जहाँ लिखा वही चलना hmm. जीवोधक लिंग के बल से चरम श्रोत की बाद में सुने गए देव शब्द का ब्रह्म जग्यम देवम hmm. चरम का अर्थ बाद में सुना गया ब्रह्म जग्यम के बाद में क्या सुना गया देवम बाद में सुने गए देव शब्द का देवात्मक रूप अर्थ स्वीकार करने पर भी बाद में सुने गए देव शब्द का देवात्मकत्व रूप अर्थ स्वीकार किसके बल से जीव बोधक लिंग के बल ऐसी के बल से चरम बाद में सुने गए देव का देवात्मक रूप अर्थ स्वीकार करने पर भी लग गया तो यहाँ पर देवात्मक रूप अर्थ क्यों लिया आपने देव शब्द का देवात्मक अर्थ क्यों किया जीव बोधक लिंग तो जीव को भी लेना पड़ेगा जीव बोधक लिंग जीव को लेना पड़ेगा देव का देवात्मक करना पड़ेगा है ब्रह्मत्मा का स्वीकार करने पर भी तम दुर्दर्शन इस मंत्र में वैसे जीव बोधक लिंग का अभाव होने से जीव बोधक लिंग का होने। कहां पर जीव बोधक लिंग का अभाव होने थे और वैसे मतलब ब्रह्मजत्व जैसे ब्रह्मजत्व तम दुर्दर्शन इस मंत्र में ब्रह्मजत्व जैसे जीव बोधक लिंग का अभाव होने से देवम इस पद का देवात्मा के ऐसा अर्थ नहीं किया जा सकता है देवात्मा का ऐसा अर्थ देवात्मा का ऐसा अर्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता है पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि यहाँ भी कर कर दे दो कहाँ पर अध्यात्म देवम पर? तो अध्यात्म योगाधिन देवमत्वा किस पे था ये तम दूरदर्शन वाले तो दुर्दर्शन का आत्मने के लिए हाँ तो कहते हैं की हाँ जीवोधक लिंग इस मंत्र में वैसे जीवोधक का भाव होने ऐसी देवम शब्द कहाँ या है अध्यात्म योगा देवम में है ना हाँ, कि देवात्मा का ऐसे अर्थ को स्वीकार करना उचित नहीं है एक अर्थ है ऐसा ही समझकर ऐसा ही अभिप्राय करके हाँ। तो ओम ओम शांति शांति पढ़ो विचार भी करो